त्वाम दुण दुण दुण दुण दुण रणाद त्वाम महारथा देखिए उपरतम भयाद रनस्यवाम महारथा महारथा ताम भयात रणनात उपरतम मनस्य लग जाएगा महारथा तमाम भयात रणाद उपरतम मनसंते यहाँ पर देखना भयाद रणाद है ना हाँ। तो ये ऐसा करना रणाद भयात क्या कहेंगे ऐसा ठीक रहेगा रणार्था नाम भय हेतु सूत्र है ना भयार्थक और तरणार्थक धातुओं के योग में क्या होती पंचमी हाँ इसलिए भय के योग में क्या हो गई पंचमी हो गई क्या भयाथा को उत्तराणार्थक शब्दों के योग में ये है भयार्था को उत्तरार्थक शब्दों के योग में पंचमी होती है तो यहाँ पंचमी हो गई रणार्थ में महारथा स्वाम महारथी तुमको भय के कारण है चलो कुछ भी कर लो भयाध रणार्थ भी अन्य हो जाएगा ए, हे अर्जुन महारथी तुझे भय के कारण युद्ध से निवृत्त हुआ मानेंगे किस कारण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 यदि ऐसा करते ना रणार्थ भयात भय का अन्वय किसके साथ करे रणार्थ के साथ तो फिर भीतरार्था नाम भय तू सूत्र से रण में पंचमी होगी और जब जो कर्णादिव्या जोड़ेंगे तो किस में पंचमी हुई है कर्णादि में और उसमें रण, रण में जो पंचमी है वो हेतु अर्थ में है फिर मतलब तो जिस भयात के साथ जिसका अन्वय होगा उसमें भीतरार्था नाम भय हेतु सूत्र से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 दुर्योधन आदि महारथी तुझे कर्ण आदि के भय से चाह, तो अब देखना ऐसा अब लगाना श्लोक में क्या ऐसा बहुमता कि जिनके द्वारा तू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 दिष्य तव अहिता तव साम तुख लगाइए क्या अहिता और तेरे शत्रु अहिता का क्या अर्थ है अहित करने वाले शत्रु क्या तो अहिता और तेरे शत्रु तो सामर्थ्यम निंदंतांदंता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 अनेक प्रकार की बातों को तो अहिता का क्या अर्थ है सत्रवा निन्दन्ता का क्या अर्थ है कुश्यंता निंदा करते हुए करते हुए तो तो का क्या है यहाँ पर मतलब आपकी तेरी सामर्थ्यम और लगाइए निवात कवच आदि युद्ध निमित्तम की निवात कवच आदि के साथ युद्ध करने में दिखाई गए सामर्थ्य की या निवात कवच आदि के साथ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 हाँ तो अब उतना बड़े सामर्थ्य की भी लोग निंदा करेंगे ऐसा होता है समय आने पर लोग ऐसे कहते हैं सब तो। तस्मात है। और देखेंगे श्लोक में तथा है ना तथा दुख तरम नुकम तथाकर्थ तस... तस... है तथा यहाँ लिख दिया तस्मात भाष्यकार ने अर्थ पहले लिख दिया है तस्मात या उस ऐसा समझ लेना तथाकर्थ भाष्यकार ने किया है निंदा प्राप्त है दुखात्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 कोई निंदा करने से दुख होता है ना तो निंदा से प्राप्त होने वाली या निंदा से जन्य दुख समझ लेना निंदा से जन्य या निंदा से होने वाले दुख या अपेक्षा अधिक दुख और क्या हो सकता है मतलब उससे अधिक और दुख नहीं हो सकता ये मतलब है अच्छा सामर्दगी तो निंदा करेंगे या ऐसा करना तथाकर्थ करना तस्मात नि प्राप्त दुखा दे ये ठीक रहेगा तथा क्या करेंगे तस्मात उस निन्दा, निन्दा जन्य दुख की अपेक्षा अधिक दुख देने वाला और क्या हो सकता है मतलब और कुछ ही नहीं हो नहीं। सकता है तथा कष्ट दुखम न अस्तित्व उससे अधिक दे कष्ट देने वाला दुख नहीं होता हाँ युद्ध पुनः क्रिमाणे कर्णादि भी पुनः कर्णादि भी युद्ध क्रिमाणे पुनः कर्णादि के साथ युद्ध करने पर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 अगर अध्ययन करते करते मृत्यु हो जाए तो उसकी सदगति ही है कर्तव्य छोड़ने से भी वो पाप होता है लोग तो सोचते हैं पढ़ाई में परेशानी आती तो पढ़ाई छोड़ दिया तो इससे क्या होगा लव मिल जाएगा क्या और उसको पाप लगता है पाप लगता है लोग पढ़ाई में परेशानी पढ़ाई छोड़ दिया तो स्वधर्म का पालन करने में यदि परेशानी हो तो स्वधर्म को छोड़ने से पाप है और स्वधर्म का पालन करते हुए यदि मृत्यु भी सामने आ जाए तो भी डरने की कोई बात नहीं आगे महान हो जाता है है जो साधन भजन करने के लिए जो है जीवन मिला है अब साधन भजन करने के लिए महात्मा बने अब साधन भजन करते करते मर गए तो क्या बुराई है अच्छा अब सोचें यहाँ बहुत परेशानी होती है भजन ध्यान करने में चलो घूम उछल करके इधर उधर फालतू समय व्यतीत करते हैं तो उससे क्या होता है सुधर्म पालन छूट जाता है तो उससे तो कल्याण नहीं होता है तो ये हमेशा सोचना चाहिए की स्वधर्म कभी भी ना छूटे किसी भी स्थिति में हाल्मीकि रामायण में है जब रावण कुंभकर्ण विभीषण तीनों भाइयों ने तब किया है तो दोनों को वरदान देने के बाद में ब्रह्मा ने विभीषण से पूछा है तुम क्या चाहते हो विभूषण ने कहा हे hey प्रभु ऐसी कृपा करो बड़े से बड़े संकट में स्वधर्म से हमारी बुद्धि की चलना हो ये उसने वरदान मांगा है स्वधर्म से हमारी बुद्धि विश्व ना हो और तभी लक्ष्य की प्राप्ति होगी नहीं तो होगी ही नहीं ऐसे जैसे आजकल लोग सोचते हैं भजन करने से परेशानी भजन ही छोड़ दिया पढ़ने से परेशानी पढ़ाई छोड़ दिया खुला हुआ स्वर्ग का द्वार रूप युद्ध को कहा था ना इसीलिए मरने से क्या होता है स्वर्ग मिलता है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 वेदों के द्वारा जो विधान किया गया कर्म है तो वो क्या है धर्म है हाँ युद्ध करना धर्म है अध्ययन करना धर्म है और शास्त्र सम्मत जितने भी काम है खेती बाड़ी करना भी धर्म है मतलब ईमानदारी के साथ जितने भी कर्तव्य किए जाएं नौकरी भी किया जाए ईमा पूर्ण ईमानदारी के साथ निष्ठा के साथ ये नहीं दस घंटे की ड्यूटी है तो आठ घंटे कर दिए ये ये सब पाप हो जाता है वो सब धर्म के अंतर्गत आ जाता है पूरा ईमानदारी का जीवन जीना चाहिए तभी बोला यदि मर जाओगे तो कहाँ जाओगे स्वर्ग आ, कि मर करके या तो खता हुआ स्वर्गम प्राप्त सी मर करके या तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे वह से अथवा शत्रुओं को जीतकर पृथ्वी को भोगोगे अथवा शत्रुओं को जीतकर पृथ्वी को भोगोगे मतलब पृथ्वी का पृथ्वी का राज्य भोगोगे हाँ जीत गए तो फायदा मर गए तो भी फायदा दोनों तरफ से लाभी है तो इसमें क्या डरना है और यदि युद्ध छोड़ दिया तो अब कीर्ति भी होगी और पाप भी लगेगा भगवान बोले पाप से नरक हो जाएगा तेरे को अच्छा तस्मात करते अर्थ है इतना लगाइए भाषा में हतो प्राप्त स्वर्गम हतासन कि मृत्यु को प्राप्त होकर या मारा जाकर मृत्यु को प्राप्त होकर के स्वर्गम प्राप्त थी मृत्यु को प्राप्त होकर के हुआ है ना मृत्यु को प्राप्त होकर या तो तू स्वर्ग को प्राप्त होगा वह कर्ण आदि दुरा जीतवा अथवा कर्ण वीरों को जीत कर पृथ्वी को भोगेगा या पृथ्वी का राज्य भोगेगा से दोनों प्रकार से भी तुझे लाभ है युद्ध करने से दोनों प्रकार से तुझे लाभ तुझे लाव ही है दोनों प्रकारों से भी तुझे लाभ ही है तो लाभा एव इत अभिप्राय ये अभिप्राय स्वधर्म का पालन करने से जो है लाभ होता है अब देखना यथागर्थ क्यूँकी क्योंकि ऐसा है क्योंकि <start> हाँ लगाइए क्योंकि ऐसा है तस्मात है ना लोक में तस्मात कर उस कारण से किस कारण से क्योंकि दोनों तरह से लाभ है ना इस कारण से तस्मात कौन थे इस कारण है कौन थे युद्धाय कृत उत्तिष्ठे युद्ध के लिए निश्चय करके उठ गया यहाँ पर क्या है युद्ध के लिए कृत निश्चया एन कृत निश्चय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 शत्रु जैसे हमी शत्रुओं को जीतेगे अथवा मर जाएंगे ऐसा निश्चय करके खड़ा हो जाए युद्ध के लिए कैसा निश्चय करना है शत्रुओं को जीतेंगे अथवा मर जाएंगे इस प्रकार युद्ध के लिए निश्चय करके एक कृत निश्चयाकर्थ किया है है ना किसका अर्थ है ये हाँ ये युद्ध निश्चय का समझ लेना युद्ध निश्चयकर्थ हो जाएगा ये आ, युद्ध के लिए निश्चय करके मतलब शत्रुओं को जीतेंगे अथवा मतलब, मर जाएंगे ऐसा निश्चय करके खड़ा हो जाता जातु बैठा हुआ है रथ के पिछले भाग में जाकर बैठ है। आ, बैठा है। हैं खड़ा हो जाम अच्छा, है तत्र करते तब उस समय युद्ध सुधर्म है इस प्रकार युद्ध करने वाले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 चाहे वो भगवत प्राप्ति के लिए साधना हो चाहे स्वाध्याय हो कोई भी सत्कर्म हो हाँ, सत्कर्म सतकर्मे जो है न, ना सभी आते हैं वही सब के लिए है ये पड़ो जी सुख दुखे समय कृतवाय स्वयं पापम सी सुख दुखे समय कृतवा के सुख दुख को समान समझकर, सुख दुख को हाँ कर्तव्य पालन में ये ये सुख दुख को समान समझना चाहिए नहीं कोई किसी का जो सत्कर्म है ना स्वधर्म में लोग सोचते हैं उससे हमको क्या मिलेगा करने से क्या सुख मिलेगा हम क्यों करें यही सोचते हैं जो सुधर में है उससे सुख मिले अथवा तो दुख मिले करना ही चाहिए हाँ। करना ही चाहिए लोग यही सोचते हैं इससे तो बड़ी परेशानी हो जाएगी हमको बोले तो व्याकरण याद सूत्र याद करो पढ़ो बोले इससे तो बड़ा दुख हो जाएगा परेशानी हो जाएगी तो कर्तव्य पालन करने में ये नहीं सोचा जाता है सुख दुख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 करो हाँ युद्ध के लिए तैयार हो जाओ या युद्ध के लिए लग जाओ ये मतलब है युद्ध के लिए तैयार हो जाओ एवं पापम न नापससी कि इस प्रकार तू पाप को प्राप्त नहीं होगा तथा कम में बाद में करो दोबारा देखना सुख दुखे लाभा लाभ जया जय कृतवा युद्ध है युद्धस्व युद्ध के लिए लग जाओ अच्छा एवं कर्ज इस प्रकार तथा पापम न वापससी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 अब देखना सुख दुखे है समय समय कर तुल्य कृत् सुख दुख को समान समझकर इसका मतलब क्या है रागव द्वेश्वा रागत द्वेश न करके सुख से क्या होता है राग और दुख से क्या होता है रागत न करके ये मतलब है इसी प्रकार क्या लाभ से क्या होता है राग और अलाभ मतलब हानि से क्या होता है द्वेश जैसे होता है राख और पराजय से होता है हाँ की मतलब रागव द्वेश न करके ठीक है सुख दुख को समान समझ करके या सुख दुख को समान करके भी कहा है ना सुख दुख को समान करके मतलब रागव द्वेश ना करके उसी प्रकार लाभ हानि जय और पराजय को समान समझ करके या इनको इनमें भी राग द्वेश न करके तथा अच्छा भाष्यकार ने यही तथा गंध कर दिया है तो यही कर लेना सुख दुख को सुख दुख लाभ हानि और जय पराजय में राग द्वेश न करके उससे उससे मतलब कोई रागव द्वेष न करने से राग द्वेष न करने से अच्छा नहीं तथा कर रहे तदन तर समझ लेना इसके पश्चात इसके पश्चात राग द्वेश न करने के पश्चात युद्ध है युद्धस्व युद्धस्वस्थ मतलब युद्ध के लिए चेष्टा करो युद्ध के लिए प्रयास करो युद्ध के लिए प्रयास करो एवं एवं से क्या लिया युद्धम कुरवन मतलब इस प्रकार युद्ध करते हुए इस प्रकार आ, इस प्रकार युद्ध करते हुए पापम पाप को प्राप्त नहीं करोगे यह प्रासंगिक उपदेश है ऐसा प्रासंगिका उपदेशिक उपदेश है प्रसंग से प्राप्त उपदेश है देखो ये तीस ये तीस श्लोक तक जो है ये परमार्थ तत्व का उपदेश किया था न जायते मृत कहा कौन सा संख्या थी इसकी पठाड़ा थी क्या नहीं ना थे आ, ते? आ, ते नहीं, से देखो। से, आ, नहीं। थे। ना जाए थे सत्ताईस कितना संख्या नहीं नहीं फिर ठीक है देखो सता न जायते मिलते ना जाए मिलते जाये मिलते थे बीस नंबर था तो पहले जो बताया गया कि आत्मा न उत्पन्न होता है मरता नहीं है आत्मा अविनाशी है तो ये सभी परमार्थ तत्व का उपदेश था किसका उपदेश था तो परमार्थ तो तत्व तो का उपदेश तीसवें श्लोक तक किया गया कहाँ तक किया गया हाँ आगे जो है प्रासंगिक बातें कही गई हैं युद्ध के प्रसंग में जो प्राप्त है वो कहा गया है हाँ हाँ उपसंगार कहाँ किया तीसवे में ठीक है तो 30 तक परमार्थ तत्व का उपदेश हुआ आगे और आगे 30 से लेकर के और यहाँ तक जो कहा गया है वो प्रासिक उपदेश है ऐसा भाष्यकार कहते हैं अब देखना शोक मोहनाय लौकिको न्याय स्व धर्म पीचावेक्ष इत्यादि श्लोक ही उक्तो नातु तो कि निर्णय की इत्यादि श्लोकों के द्वारा स्व चावेक्ष इत्यादि श्लोकों के द्वारा शोक मोह की के लिए लौकिक न्याय कहा गया लौकिक न्याय कहा गया लौकिक युक्ति बताई गई जाएगा इक्तीसवा श्लोक था तो इत्यादि श्लोकों से आदि इत्यादि श्लोकों से आदि से क्या क्या लेने आदो भोवा आद्य तभी इत्यादि है ना आद्य से बना है कि इत्यादि श्लोकों से आदि से ले लेना यहाँ अड़तीस तक इक्तीस से लेकर हाँ इत्यादि श्लोकों से शोक मोह की निवृत्ति के लिए लौकिक न्याय कहा गया न तू तात्पर्य किन्तु तात्पर्य से नहीं कहा गया मतलब परमार्थ दृष्टि से नहीं कहा गया परमार्थ दृष्टि से हाँ परमार्थ दृष्टि से तो वही है कि ना कोई मर सकता है ना कोई मर सकता है आत्मा ना पैदा होता है ना मरता है ये परमार्थ दृष्टि है और ये प्रासंगिक बात है ये लौकिक न्याय है ये अब देखना परमार्थ दर्शन तु इ प्रकृतम इ लेना गीता शास्त्र में किन्तु गीता शास्त्र में परमार्थ दर्शन परमार्थ दर्शन का प्रकरण है गीता शास्त्र में परमार्थ दर्शन का काीता शास्त्र गीता शास्त्र में परमार्थ दर्शन प्रकृत है या परमार्थ दर्शन का प्रकरण है परमार्थ दर्शन है परमार्थ ज्ञान है वास्तविक ज्ञान का प्रकरण है क्या तत्तम और वो कहा गया और वह कहा गया कहाँ तक तीस कहा गया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 अच्छा अब ध्यान देना उपसंगार पहले भी आया था क्या सब अच्छा ठीक है ठीक है। एक मिनट उक्त का उपहार उपसंग्रह लट लगार की क्रिया है ना ये ये तो लट लगा की क्रिया अभी यहाँ दोबारा उपसंगार आया उपसंहार करते हुए उपसंहार करते हुए कहते हैं उपसंहार करते हुए ये मतलब था देगे। चलो फिर लगाइए इतना पढ़ जाइए आप इतना पढ़ जाइए लगाइए पुनः शास्त्र विषय विभागे लगाओ यहाँ पर ही व्यक्ति की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 बुद्धि है संख्या का मतलब क्या हुआ यहाँ पर ज्ञान योग के विषय में बुद्धि है अच्छा योगे तो क्या थे तो यहाँ पर एक विभाग आ गया अब आगे विभाग आएगा ज्ञान योग कर्मयोगे अभी तक तो विभाग इससे पहले तो नहीं आया था लगा यही शास्त्र विषय विभागीय दर्श के यहाँ पर शास्त्र के विषय का विभाग है दिखाने पर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 तेरे लिए यह तेरे लिए यह सांख्य के विषय में बुद्धि कही गई तेरे लिए लिएख्य के विषय में बुद्धि कही गयी इतना लगाइए मतलब इस भाषा से ऐसा ते सुभ्यम अभिता कर्थ करते उगता उगता मतलब गई, कही गयी तुभ्यम चतुर्थी बनता है इस विष्ण शब्द से सांख्य कर्थ किया है परमार्थ वस्तु विवेक विषय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 संख्य अर्थ हो गया और बु ज्ञान बुद्धि का थे? ज्ञान। हाँ। तो परमार्थ वस्तु कौन हुआ आत्मा, आत्मा. तो आत्मा के विवेक के विषय में ज्ञान या तो सरल शब्दों में समझ सकते हैं आत्मा के विषय में ज्ञान आत्म ज्ञान या आत्मा का ज्ञान आत्मा का आत्मा का ज्ञान आत्मा का ज्ञान को क्या कहते हैं ज्ञान योग कहते हैं परमार्थ वस्तु आत्मा के विवेक को विषय करने वाला ज्ञान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 हेतु और दोष में कर्म नारे करेंगे हेतु और फिर संसार हेतु दोषा संसार हाँ संसार का हेतु रूप दोष क्या है शोक मोवादी और फिर शोक मोवादी संसार हेतु दोष कर्म नारे शोक मोवादी चाह और संसार हेतु दोषस्या शोक मोवादी जो संसार के हेतु दोष है उनकी साक्षात निवृत्ति का कारण है शोक मोह की साक्षात निवृत्ति किससे होती है ज्ञान से है ना वो आत्म ज्ञान से परमार्थ वस्तु को विषय करने वाले ज्ञान से अच्छा तो ये ज्ञान जो है कार्य सहित अज्ञान का नाश करता है अज्ञान का कार्य क्या है शोक मोह और राग द्वेश तो ये ज्ञान जो है कार्य सहित अज्ञान का नाश करता है अज्ञान का कार्य क्या है शोक मोह दूसरे प्रकार से भी आप लगा सकते हैं इसको ऐसा भी लगा सकते हैं जो शोक मोह रागद्वेश क्या है ये संसार है हालांकि पहले वाला ज्यादा अच्छा है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 और तट प्राप्ति उपाय से क्या लिया आपने ज्ञान मतलब ये सांख्य बुद्धि की प्राप्ति का उपाय आत्मज्ञान की प्राप्ति का उपाय क्या है लग जाएगा, हाँ अथवा तप से हाँ यही लेना ठीक है प्रासंगिक है ना? और नहीं तप से यदि कोई मोक्ष को लेना चाहे तो ले सकता है लेकिन मोक्ष की मोक्ष की प्राप्ति का साक्षात उपाय है क्या करनी तो परम्परिया लेना पड़ेगा कैसा लेना पड़ेगा परम्परिया लेना पड़ेगा नहीं तो वही ले लेना वही वही सांख, सांख बुद्धि ले लो सांख बुद्धि की प्राप्ति का उपाय कर्म योग में कर्म योग में योगे तो तत्प्राप्ति योगे को समझा रहे हैं अब योगे को तत्प्राप्ति उपाय मतलब ये सांख बुद्धि की प्राप्ति के उपाय कौन है कर्मयोगे लेकिन आगे कर्मयोगे लिखा है आगे जा तो योगे करते हैं कर्म योगे योगे तो क्या है जो योगे अतिथि आरम्भ में लिखा है आगे कर्म योगे लिखा है तो योगे का अर्थ है कर्मयोगे अब इसको कर्म योग को समझा रहे हैं कि शांत बुद्धि की प्राप्ति की उपाय कर्मयोग में और समझाते निर्तः है, करते है रही रही थे, होकर। होकर। होकर को के त्यागपूर्वक सुख दुख आदि क्या है हाँ सुख दुख और सुख में क्या था सुख दुख हाँ द्वंद अच्छा तो द्वंदों के त्याग त्यागपूर्वक आसक्ति रहित होकर द्वंदों के त्याग त्यागपूर्वक ईश्वर की आराधना के लिए किए जाने वाले या ईश्वर क्या कहेंगे तो द्वंदों के त्याग पूर्वक ईश्वर की आराधना के लिए किए जाने वाले कर्म कर्मयोग कर्मयोग कैसा है ईश्वर की आराधना के लिए किया जाता है ईश्वर की आराधना के लिए किए जाने वाले कर्म योग कर्मयोग लिखा है न कर्मयोग के विषय में कर्म योग के विषय ये इसका अर्थ हुआ योगे का इमाम सुनो कर्थ है इसको सुनो श्लोक लगाना पहले तू योगे इमाम किंतु कर्म योग के विषय में इसको सुनो किंतु कर्म योग के विषय में इसको सुनो मतलब इस बुद्धि को सुनो ठीक है कर्म योग के विषय में इस बुद्धि को सुनो अब लगाइए तो कहाँ कर्म योगे तक लग जायेगा आपको और कर्म योगे का अर्थ किया आज में है क्या समाधि योग है ये कर्म योगे का कर अर्थ है कर्मानुष्ठान रूप तथा तो समाधि योग रूप कर्म योगे कर्म योग का क्या अर्थ है कर्मानुष्ठान हो समाधि योग समाधि योग तो कर्मानुष्ठान जो कर्म शास सम्मत जो कर्म है जिसके लिए जो युद्ध आदि कर्म विहित है पूजा पाठ और जो भी कर्म है युद्ध आदि सब हो गया क्या कर्म योग और समाधि योग से ले लेना अष्टाम योग प्राणायाम आया है ना गीता में आया, आया है ना तो समाधि योग है और ये दोनों ही कर्म योग के अंतर्गत है वैदिक कर्मों का अनुष्ठान और समाधि योग ये किसके अंतर्गत है अनुष्ठान और समाधि ये अष्टांग योग ये दोनों एक किसका अर्थ है कर्म योग ये तो ऐसा लगाना है कर्मानुष्ठान तथा समाधि योग रूप कर्मयोग कर्मानुष्ठान तथा समाधि योग रूप कर्मयोग के विषय में यह विषय सप्तमी है इमाम सुनू है ना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 हाँ ओम पूर्ण पूर्ण पूर्ण से ओम शांति शांति है ना।